आज 19 सितंबर 2013 का दिन और आप सबका आश्रम स्वागत है पिछली बार हमने देखा था कि पृथ्वी प्रकृतिर माया तृतय इदम वैद्य रूपता तितम अद्वैत भावन बलात भवती ही सन्मात्र परिशेषम जब अद्वैत की भावना हृदय में जागृत हो जाती है जैसे अभी गुरु जान ने बात करी थी अपन अभी चर्चा कर रहे थे ृदय में जब वो अभी क्या है बीज रूप में हमने बीज रूप में तो यही अन्यथा हम आते ही नहीं यहां पर निश्चित तो बीज रूप में है लेकिन जब वो हृदय में पल्लवित होने लगती है जब वो विकसित होने लगती है तो उस समय पृथ्वी प्रकृति माया ये सब अद्वैत के प्रकर्ष से केवल सदरूप रह जाते हैं सदरूप यानी इनका जो मूल स्वरूप है चाहे वो माया हो चाहे पृथ्वी हो चाहे प्रकृति इसको सादी भाषा में कहें तो कोई संत हो चाहे चोर चाहे कोई अपना हो चाहे पराया कोई सजाती हो चाहे कोई विजाति हो पास का हो दूर का देशी हो विदेशी इन सबके अंदर मात्र सद्रूप दिखाई देने लगता है मात्र सद्रूप रह जाता है जिसमें जो भेद है वो समाप्त हो जाते हैं फिर आगे उदाहरण दिया कि कैसे कि रचना कुंडल कटकम भेदते आगे न दृश्यते यथा हेम तद्वत भेद त्यागे सन्मात्रम सर्वहति सर्वम आभति है ना रचना कुंडल कटकम एना भिन भिन है ना भिन्न भिन्न प्रकार के ये आभूषण है कैसे आभूषण है कर्दनी कुंडल कड़ा इनमें जब भेद त्याग कर हम देखें तो हमको मात्र हेम याने स्वर्ण दिखाई देने लगता है उसी तरह भेद त्याग कर जब हम संसार की ओर देखते हैं तो हमको मात्र सद्रूप दिखाई देता है मतलब हमको ये सब रूपों के बीच में एक ही रूप दिखाई देता है जिसने उसको प्रकाशित किया है हमको उसका वो जो भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है कि ये कुंडल है ये कंगन है धनी है इस प्रकार का भेद हमारा समाप्त हो जाता है और हमको उनमें मात्र स्वर्ण के दर्शन होते तद्व तद्व ब्रह्म परम शुद्धम शांतम अभेदात्मकम समम सकलम अमृतम सत्यम शक्तो विश्राम्यति भाव स्वरूपायाम अब ये ब्रह्म के ब्रह्म को समझते हैं हम तो ब्रह्म के समझने के साथ हमको ये जानना चाहिए कि उसके उसका स्वरूप कैसा है जैसे हम इसमें पढ़ाइए जब जैसा हम एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भह निर्वयर अकाल मूर्ति तो यहां पर बिल्कुल करीब करीब वैसा ही है तद ब्रह्म परम शुद्धम वह ब्रह्म पहली बात तो परम है परम का मतलब होता है अंतिम रूप से या सर्वोत्कृष्ट उससे ज्यादा उत्कृष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पानी को आप शोधना शुरू करो उसमें समस्त सब कुछ निकाल दो और अंतिम रूप से जब 100 प्रतिशत जल बजाब उसको और ज्यादा शोधन संभव नहीं है इससे संसार में जब खोज शुरू करो तो सर्वोत्तम तत्व की जब खोज करेंगे कि उन सबके बीच में सार रूप से एक क्या है जिसने सबको बांध रखा है इसको ध्यान से इस तरह समझाए कि हमें हम कुछ तो कॉमन है कि भैया आप भी पुरुष हो में भी पुरुष हूं फिर हम सब में कुछ कॉमन है कि हम सब पुरुष हैं उनसे भी एक और कॉमन बात है कि हम सब जीव हैं। अब हम में और इस गांव में क्या कॉमन बात है कि हम सब इसी गांव में रहने वाले हैं इस गांव में और देश में क्या कॉमन बात है कि इसी गांव के हम सब इसी देश के सब गाँव है और फिर इन गाँव में और अन्य शहरों में और अन्य शहरों के बाद अन्य देशों में क्या कॉमन है कि सभी इसी पृथ्वी पर बसे हुए हैं अब इसी पृथ्वी पर और इसी पृथ्वी पर और चंद्रमा और सूर्य और मंगल और सब में क्या कॉमन है वो सभी इसी ब्रह्मांड के अंदर है तो हम में कुछ ना कुछ तो हर चीज में कुछ ना कुछ तो कॉमन है जो हमको जोड़े हुए हैं। हम में एक भेद को ये समझने के लिए जरूरी है इस तरह से कि हम में जो भेद है उन भेदों के बीच में कुछ तो अभेद है जैसे कि हम अभी पड़ा जैसे रसना कुंडल कटकम ना, तो भिन्न भिन्न गहनों के बीच में उनको जोड़ने वाला तार क्या है सोना सोने से ये बना सोने से ये बना सोने से यह बना और जब उसके स्वरूप का विनाश होगा तो सब सोने में विलीन हो जाएंगे मतलब वो वापस अपने केंद्र बन जाए और फिर उस सोने से नए गहने बन जाएंगे उस नए गहनों को विलीन होने पर वो फिर सोना बन जाएगा सोना से फिर नए गहने बन जाएंगे और सोना अत्यंत शुद्धतम स्वरूप में उसके बाद में आप उसको कितनी बार भी गहने बना सकते हो कितनी बार भी उसमें आप खार मिला सकते हो कितने भी भिन्न भिन्न उनको रूप दे सकते हो इसी तरह शिव भी एक खेल में सृष्टि बनाता है उसके अपने कोई नियम बनाता है फिर उसको वो अपने में समेट लेता है उसके बाद में फिर उसी को अपने को स्वयं के स्वरूप को बाहर देखना चाहता है फिर से नया स्वरूप बना लेता है और फिर वो अपने आप में समेट लेता तो इसमें एक ही चीज है जो सबको बांधे हुए है वो है शिव तत्व वो आप में भी है मुझ में भी है इसमें भी उसमें भी है चंद्र में भी है मंगल में भी है तारों में भी है सब में है अंतरिक्ष में भी है समय में भी विचारों में भी है अपनों में भी है परायों में भी है अच्छों में भी है बुरों में भी है सबके बीच में एक तत्व जो सबको बांधे हुए है वो है शिव तो तद परम शुद्धम परम अल्टीमेट सबको बांधने वाला अंतिम सत्य जिस धागे से सब बंधे हैं सबके अगर देखें कि सबके ऊपर सबसे शुद्ध तत्व है शिव तत्व क्यों? कि उसी तत्व से सब बंधे हैं और उससे शुद्ध और नाम क्योंकि और कोई ऐसी चीज जो इससे भी ज्यादा महीन हो इससे भी ज्यादा बारीक हो इससे भी ज्यादा विहंगम हो अगर होती तो फिर अब उसको हम परम तत्व बोलते हम बोलेंगे फिर उसके भी आगे कुछ तो हम वही तो कह रहे हैं कि हम अंतिम रूप से पहुंच चुके हैं जहां पर कि वो अंतिम सत्य है अगर उस सत्य के आगे और कुछ नहीं वो अपने आप में शुद्ध है क्योंकि जब तक अशुद्धि है उसका शोधन संभव है जब वो पूर्ण शुद्ध है उसका शोधन और ज्यादा संभव नहीं है तो तद ब्रह्म परम शुद्धम शांतम भेदात्मकम शांतम अभेदात्मकम जब संधि विच्छेद होगा तो इस तरह हो जाएगा कि शांत है उसमें हलचल बिल्कुल बिल्कुल अभेधात्मकम उसमें भेद नहीं है क्यों कि भेद तब होगा कि जब उसके अंदर अशुद्धि हो उसको अशुद्धि को कर सकते लेकिन यहां अभेद है क्यों अभेद है क्योंकि उसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं वो परम शुद्ध है तो शांतम अभेदात्मकम समम वो सबके साथ सम है उसके साथ कहीं विषमता नहीं है कि वह एक पदार्थ में ज्यादा घुस गया और एक में एक को उसने ज्यादा आशीर्वाद दिया एक को कम दिया एक के साथ पक्षपात किया एक को विरोध किया एक को सजा दी एक को पुरस्कार दिया इस तरह उसमें कोई भेद नहीं है वो सम है और वो सकलम है सकलम है ना वो सबको अपने में समाए हुए हैं उसके बाहर कोई है ही नहीं क्योंकि जो सारी सृष्टि उसी का नाम तो शिव है वो सृष्टि के भीतर ही तो हम आए हैं हम बने हैं अंतरिक्ष बना है समय बना है पदार्थ बना है तो हमारे बाहर से तो कोई ही हम सब उसके भीतर हैं इसलिए वो सकल है अमृतम उसका आप नाश नहीं कर सकते ये अगला क्वालिटी उसके अमृतम क्योंकि आप सब चीज का नाश कर सकते हो उसका नाश नहीं कर सकते भौतिक शास्त्र से भी सिद्ध है कि उसका नाश नहीं कर सकते और यह आध्यात्म भी यही बोलता है कि उसका नाश नहीं कर सकते आप बिंदु का नाश कैसे करेंगे जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है इसलिए नाश करना संभव नहीं है कि नाश करने के लिए भौतिक रूप से नष्ट करने के लिए उसका डायमेंशन होना जरूरी है अगर आप इस कप को चाहो तो नाश कर सकते उसके ऊपर एक खतौड़ा मारोगे वो कल रह जाएगा चूरा हो जाएगा लेकिन आप शिव को प्रहार करोगे तो शिव को प्रहार लगेगा ही नहीं क्योंकि प्रहार लगने के लिए डायमेंशन जरूरी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होना जिसकी लंबाई को कम कर दिया ऊंचाई को बढ़ा दिया आपने तो तो उसका प्रहार होगा उस पर प्रहार हो ही नहीं सकता लोहे पर प्रहार करोगे तो चपटा हो जाएगा क्योंकि उसके डायमेंशन जब डायमेंशन ही नहीं उसमें आयाम ही नहीं है तो फिर आप उसको परिवर्तित कर ही नहीं सकते इसलिए उसको आघात करना संभव नहीं और जब आघात करना संभव नहीं तो नष्ट करना संभव नहीं ये बहुत एक बात है और शुद्ध रूप से हम जब आध्यात्म की बात करते हैं वहां पर भी यही बात है कि वो पूर्ण से अमृत है और जब हम अपनी आइडेंटिटी अपना परिचय शिव तत्व से करते हैं तो हम अमर हो जाते यही अमरता का रहस्य है अमरता का रहस्य इस शरीर से नहीं अमरता का रहस्य ये है कि हमारी देह अभिमान नष्ट हो जाए और हमारा आत्माभिमान जाग जाए और तो गुरुदेव जो इतनी बात कही दो घंटे तक उन्होंने समझे इस बार आके उन्हें एक ही बात कि जब तक तुम इसको अपने शरीर को देह अभिमान को नहीं छोड़ोगे तब तक आत्माभिमान नहीं जाएगा और इस बात को बातें तो तुम खूब करोगे लेकिन इसको जब वास्तविक जिंदगी में ढालना है तो तुमको अद्वैत के लिए दृढ़ रहना पड़ेगा दृढ़ता से अद्वेत को थामो क्या होता है कि एक बार महर्षि रमण पूर्ण जीवन को अद्वैत जिंदगी जीता रमण आश्रम एक बार एक महिला जो हमेशा आश्रम में आती थी उसके बच्चे की मृत्यु हो गई और वो गुरुदेव के सामने रोने बैठ गई तो गुरुदेव को भी आंसु आग है रमण महर्षि को आंसुआ गए सब लोग शांत चुपचाप बैठे थे वहां पर देरों लड़की महिला शांत हुई प्रणाम करके घर चली गई अब उसके बाद में लोगों ने फिर धीरे से पूछा कि बाबा आपको क्यों आंसू आ गए आप तो कहते तो किसी के लिए शोक क्या करना है ना किसी के लिए मोह क्यों रखना वो तो महिला को तो मोह है आप तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि देखो मैं शोक नहीं कर रहा हूं उस बच्चे के बच्चा आना था तो चला गया न मैं उस महिला के लिए शौक कर रहा हूं शोक तो मुझे इस बात का है कि मेरे यहाँ पर लगातार दस बरस से महिला आती है अभी भी अद्वैत खाली पढ़ती है ये जिंदगी में समझ नहीं पाई तो मुझे अपने आप पर तरस आया कि शायद मेरी वाणी में कहीं कमी है मेरे समझाइश में कहीं कमी या शायद मुझ में कोई कमी है कि मेरे सान्निध्य का इस पर ठीक से असर नहीं हो पाया इसलिए मुझे आंसुवागत कि मैं अपने आप पर रोया था कि मैं कहां खड़ा हूं क्या मैं अद्वित नहीं जी रहा हूं क्या अगर मैं सचमुच में अद्वित जी रहा हूं तो फिर मेरे आसपास के लोगों में क्यों नहीं वो अपने आप पसर गया इसलिए उन्होंने ये उनकी उन्हों किताब है महर्षि रमण की वाणी करके किताब है उसमें उन्होंने स्वयं इस प्रकाश लिया ठीक मेरे को समय का तो ध्यान नहीं है वो बालकृष्ण बाबा के तो मित्र थे ये बालकृष्ण महाराज जो थे यहां महेश्वर भी आ चुके हैं कई बार वो लक्ष्मण जो महाराज के परम मित्र कई बार वो एक साथ खाना खाया उन्होंने कई बार वो उनको मिलने यहां आते थे, थे मथुरा और ये उनको मिलने कई बार कश्मीर जाते थे, थे, थे। हाँ बालकृष्ण महाराज के तो वो अमृत है वो सत्य है सत्य का मतलब वो जो किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं वो सत्य है। हमारे लौकिक सत्य बदल जाते कैसे? आप बोलोगे कि मैंने मेरे भाई को आज यहां देखा और कल तुमको भ्रम क्लियर हो जा कि नहीं वो मेरा भाई नहीं था वो मेरा दृष्टि भ्रम हो गया था वो तो उस दिन था ही नहीं में बाहर था तो पहली बार भी आप सत्य बोल रहे थे और दूसरी बार भी सत्य बोल रहे हो पहली बार सत्य भ्रमवश बोल रहे थे तुम्हारा हृदय में झूठ बोलने का नहीं था सत्य ही बोल रहे थे कि मैंने उसको यहां देखा लेकिन वो भ्रम दूर होने के बाद आपको उससे बेहतर सच मालूम पड़ा कि नहीं वो इंदौर में था लेकिन सत्य वो है जो समय के साथ किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं इधर से देखो तो भी नहीं बदलता उधर से भी देखो तो भी नहीं बदलता उधर से देखो तो भी नहीं बदलता आज देखो कल देखो वर्षों बाद देखो हर तरह से सत्य अडिग होता है अगर उस अडिगता के सत्य को ही हम सत्य स्वीकारें तो बाकी लौकिक सत्य छोटे छोटे बुलबुलों की तरह टूट जाते हैं खत्म हो जाते तो उस इस इसलिए हम उसको सत्य बोलते क्योंकि वो परम सत्य है परम सत्य का मतलब यह होता है कि वो हर परिस्थिति में वो जैसा है उसकी परिस्थिति बदलती तो है तो वह अमृत है यह परिस्थिति भी नहीं बदलती उसकी और वो इसीलिए सत्य है शक्तो विश्राम्यति भाव स्वरूपायाम और उसका जो अपना समस्त विस्तार है उसका अपना रूप है वो शक्ति का स्वरूप है और वो सारे रूप का जो अंतिम विश्रांति स्थान है वो उसकी शक्ति है है ना जिस तरह हम कहते हैं कि इसको यू बोल सकते हैं कि समस्त गहनों का अंतिम विश्रांति स्थान स्वर्ण है घूम फिर के वापस सोना, सोना बन जाएगा घूम फिर के वापस सोना बन जाएगा घूम फिर के वापस सोना बन जाएगा कोई भी गहना बनेगा उसकी जिंदगी दस बीस पच्चीस पचास साल रहेगी घूम फिर के वापस होना बन जाएगा तो इस तरह स्वरूप नष्ट हो जाएगा लेकिन उसका विश्रांति स्थान स्वर्ण है ऐसे ही इस ब्रह्मांड में बनी हुई हर वस्तु का विश्रांति स्थान शक्ति है और यह बात फिर भौतिक शास्त्र सस्दी करता है भौतिक शास्त्र इंडोर्स करता है इस बात को भी कि इस पदार्थ का अंतिम सत्य शक्ति है आप उसको किसी भी रूप में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को आप उसका सत्य को खोजने चले जाओ तो अंतिम रूप से शक्ति बचेगी और शक्ति और शिव में अभेद है इसलिए शिव की शक्ति है इसलिए शिव ही है और यही हमारा पहला सूत्र बोलता है शिव सूत्र का चैतन्यम आत्मा आत्मा यानी परम सत्य और चैतन्यम या न कॉन्शियसनेस चेतना जो हमारा अंतिम सत्य है किसी भी पदार्थ को लें, उसका अंतिम सत्य वही चेतना है और यहां पर हम मैं अपनी चेतना की बात करूं जिसको मैं बोलता हूं मैं अपने आप को जिस रूप में देखता हूं जो जिस रूप में अपना विमर्श करता हूं और जो करने वाला है इस विमर्श को ऐसा ही आप विमर्श करते हो आप भी आप भी हर कोई अपना अपना विमर्श करते ये जो मैं है यही इस सृष्टि का स्वामी है अभी आगे आएगी इसकी व्याख्या तो अमृतम सत्यम शक्तो विश्राम भाव स्वरूप आयाम इति बड़ा सुंदर है ईश्यतिथि वेद्य तिथि संपाद्य तिथि च भाव स्वरूपेण अपरामृषम यद्यपि तू नभ प्रसूनत्व अभ्यति ये बड़ा सुंदर है समझना लायक तो है कि ईश्यतिथि जिसकी इच्छा की जाती है जिसकी इच्छा की जाती है जो चाहा जाता है वेद्य जो जाना जाता है वेद्य होना है ना जो जाना जाना तो इच्छा तिथि जिसकी इच्छा की जाती है वैद्य तिथि जो जाना जाता है संपाद्य तिथि जो किया जाता है ये तीन तरह से किसी भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है या तो वो जाना जाता है या किया जाता है या इच्छा की जाती है इसकी। जिसकी अप्रमाष्टम यद्यपितु अब इन तीनों चीजों से जो अछूता है जो तीनों चीजें जिसमें न है वह आकाश कुसुम की तरह अवस्तु कहलाती है उसका अस्तित्व तो है ही आप ऐसी किसी चीज के बारे में बताओ जो न तो इच्छा की जा सकती जिसकी न जानी जा सकती है न किया जा सकता ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती हो जिसको इच्छा नहीं किया जा सकता है जिसको जाना नहीं जा सकता है और जिसको किया नहीं जा सकता है ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती तो जानने का मतलब होता तो ज्ञान शक्ति इच्छा की जाए इच्छा शक्ति और किया जाने क्रिया शक्ति आने इन तीन इच्छा ज्ञान और क्रिया अपन ने बताया था कि इच्छा शक्ति मूल है उसके बाद में उसकी दो शाखाएं हैं क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति और इधी से ब्रह्मांड बना है तो हर वस्तु फिर यह बताने के लिए कि उसी धागे से जुड़ी है कितनी भी किरणें निकले हैं लेकिन उसी मूल बिंदु से जुड़ी है यह बता कि ये जो चीजें हैं आप किसी भी वस्तु को ले लो कोई विचार को ले लो चाहे कोई फिलोसॉफी को ले लो किसी भावना को ले लो वस्तु व्यक्ति पदार्थ भावना होने वाली बात हो चुकी बात कुछ भी ले लो उनमें या तो वो इच्छा की जा सकती है या जानी जा सकती है या की जा सकती है अगर ये तीनों चीजें उसमें नहीं है तो वो वस्तु है ही नहीं उसका कोई अस्तित्व तो ही नहीं है क्योंकि इच्छा ज्ञान क्रिया इन तीन में से कहीं ना कहीं तो उसको जुड़ाव होना ही होना है नहीं तो वो इस ब्रह्मांड की चीज ही नहीं इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज है तो या तो वो इच्छा की जा सकती है जानी जा सकती है या की जा सकती है इन तीन में से एक होना इच्छे तिथि विद्य तिथि संपाद्य तिथि भाव स्वरूपेण अपरामृ यद्यपेतु नभ प्रसून वत्सम अभेति तो वो वस्तु आकाश कुसुम की तरह अवस्तु हो जाएगी यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा अगर इन तीन चीजों से जुड़े यानी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति से उसका जुड़ाव जरूरी है अब इसके आगे बताओ कि शक्ति त्रिशुल परिगमन योगेन समस्तमी परमेशे शिवनाम परमाे विसृज्यते देवेवन अब ये भी बड़े सुंदर भावना है त्रिशूल परिगमन योग्य यही शक्ति त्रिशूल शिव के हाथ में हमको त्रिशूल दिखाई देता है उस त्रिशूल का रहस्य क्या है कि उसके हाथ में जो त्रिशूल का डंडा है वो है उसकी स्वातंत्र शक्ति और उसी स्वातंत्र शक्ति से मध्य में जो है वो है इच्छा शक्ति और उसके आसपास ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये त्रिशूल है शिव का जो त्रिशूल है उसका रहस्य यही है कि इच्छा ज्ञान क्रिया ये तीनों चीजें और बीच में इच्छा शक्ति जो मूल है और ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति क्या है प्रमाता और क्रिया शक्ति क्या है संसार प्रमेय मैं और मेरा संसार मैं ज्ञान शक्ति क्योंकि मैं अपने आपको जानता हूं और यह सारा संसार यह बना क्रिया शक्ति से अनेक ज्ञान शक्ति से बनता है मैं और क्रिया शक्ति से बनता है यह और उसकी इच्छा शक्ति मूल है इच्छा शक्ति ने जब तक ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप नहीं लिए थे जब तक मैं और मैं मैं के सिवा कुछ भी नहीं तब अहंता थी इदनता नहीं थी अहम था इदम नहीं था इदम का मतलब होता है ये तो इधरता थी नहीं किसको बोलेंगे ये जब वो अकेला ही था तो फिर कैसे बोलेंगे ये इसलिए अहंता थी इधनता नहीं थी लेकिन अब हम इसकी उल्टी बात करें कि जब वो कोई वस्तु इन त्रिशूलों से संबंध रखती है और वह अपना मूल खोजती है विसर्जित होती है तो वह कहां जाएगी विसर्जित होकर वही परम शक्ति में वो परम शक्ति से यानी स्वतंत्र शक्ति से फिर शिव में विलीन हो जाएगी तो हर व्यक्ति की इंद्रियां भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं हर इंद्रियों का एक देवता है और वो देवता उस इंद्रियों से मिलने वाले सारे ज्ञान को सारे और हमारे हाथ पार के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा कह रहे सारे कर्मों को जब हम विलीन करते हैं तो सभी कुछ शिव में विलीन हो जाता है जब हम उनको रिवर्ट करते हैं उल्टी दिशा में जब सोचते हैं तो वो देवों के देव यानी सभी देवता सभी इंद्रियों को देवता बोलते हैं जो दस देवता है हमारे शरीर में दस इंद्रिया इन देवों के देव यानी इन समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव वो शिव में विलीन हो जाते तो वही कहते शक्ति त्रिशूल परिगमन योगे न अपि परमेश शिव नामनी परमार्थे विस्तृत जैते देव देवन सारे देवताओं के देव वो समस्त ज्ञान और क्रियाओं को जो हमारे संसार में इदंता और अहंता लेके बैठे हैं और वो जिसके द्वारा हमारी इंद्रियों के देव हैं जो इदंता और अहंता के स्वामी है जो कान से हम जानते हैं आंख से जानते हैं कि ये इदम है अन्यथा कैसे जानेंगे कि इदम है यह जीवान से खाएंगे कि हां ये भोजन है तो ये सारा ज्ञान और हमारी समस्त क्रियाएं जो हम हाथों से पैरों से ये पायु से उपस्थ से और अपने जीवा से करते हैं जितने भी कार्य उनको जब हम रिट्रोग्रेट ट्रेस करेंगे पीछे की दिशा में लेके जाएंगे अनुसंधितता करेंगे तो वो सब कहां चले जाएंगे? सब कुछ देवों के देव यानी इन सब दसों इंद्रियों के देव उनको ले जाके शिव में विसर्जित कर देंगे अब इसका दूसरे तरीके से फिजिकल फिजिक्स के हिसाब से भौतिक शास्त्र के हिसाब से समझ लें आंखें क्या करती है दृश्य का एक चित्र बनाती है कार्मिया के ऊपर और वो चित्र को विद्युत संवेदों के द्वारा भीतर भेज देती है किसके पास भेजती है वो देवों के देवों के पास भेज देती है कि तुम देखो इनने क्या किया आंख एक देवता है उसका एक अधिष्ठात्र देवता है उन्होंने क्या किया उस चित्र को उठा के कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो सारे सिग्नल ब्रेन में भेज दिया अब वहां पर वो देवों का देव बैठा हुआ है जो सर्वोत्तम देव है शिव बैठा हुआ है वो शिव उसका आनंद लेता है वो शिव अल्टीमेटली देखता है अंतिम रूप से वो शिव उसको देखता है तो समस्त ज्ञान और समस्त क्रियाएं किसके हेतु होती है वो उस शिव के हेतु वही शिव इसका अंतिम रूप से देखता तभी उसको बोलते हैं कि वो न तो उसके हाथ हैं, न उसके पांव हैं, ना उसकी आंख है ना कोई इंद्रिया फिर भी वो वो देखता भी है सुनता भी है चलता भी है दौड़ता भी है क्योंकि वो सब जितना चलना उठना बैठना दौड़ना करना जो कुछ है वो सिर्फ उसी के हेतु है क्योंकि बिना किसी हेतु के कोई क्रिया नहीं होती अगर मेरा कोई पर्पज है तो मैं कुछ करूंगा मेरा कोई पर्पज नहीं तो क्यों करूंगा इसलिए और अल्टीमेट पर्पज किसका है अंतिम रूप से किसकी इच्छा है इस संसार को बनाने की या चलाने की वो है परम की इसलिए उसी के पास समस्त इंद्रिया उसको समर्पित कर देती ये तुमने हमको ये काम सौंपा कि संसार का चित्र बना के देखो तो आंखों ने चित्र बना के दे दिया कान ने बोला कि तुमने हमको कहां सौंपा कि जो बाहर की तरफ संवेदनाएं हो रही है स्पंदन हो रहे हैं उसकी जानकारी दो हमने जानकर लेके दे दी ये ढोल बज रहे हैं कि अल्लाह हो रहा है जीवान ने बता दिया कि क्या है नाक ने बता दिया चमड़ी ने बता दिया सारी जानकारियां किसके लिए वो देवों के देव के लिए तो समस्त इंद्रिया का हम विसर्जित कर दी शिव नामनी परमार्थी विसर्जित है विसर्जन कर देती है देव देवेना देवों के देव को विसर्जित कर देती है। अब, अब तुम संभालो अब हमारा काम हो गया हमने बना दी क्योंकि ये क्या है जितनी इंद्रियां हैं उन देवताओं के बगैर अपने आप में कुछ भी नहीं उन देवताओं की वजह से उन इंद्रियों का अस्तित्व है उसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त इस तरह वो समस्त इंद्रियां उस ही के हेतु शिव के हेतु काम करती हैं और उनके और इस तरह अपन समझ सकते हैं इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तीनों में जो भिन्नता है वो भिन्नता वैसी ही है जैसे त्रिशूल के तीन शूल हैं और उन तीनों शूलों के बीच में जो उसका मूल हत्ता है वो है उसकी स्वातंत्र शक्ति और इस तरह और वो उसमें शिव में समायित है तो इस तरह ये वाला सुंदर सा कार्यिका पढ़ी अपन है और आज का कार्यक्रम पर ही समाप्त कर देते हैं